वहां कथा करते और भगवान नाम संकीर्तन करते उस कथा कीर्तन के माध्यम से तमाम विमुख जीवों को भगवत प्रेम प्रदान करते और जब वे प्रेमाविष्ट होकर नाचने लग जाते उद्दाम नृत्य करने लग जाते और महाराज खोल करताल मृदंग आदि बजने लग जाते और प्रेम विह्बल होकर जब वे रज में लौटने लग जाते तो वहां खड़े हुए जनसमुदाय में जो पाषाण हृदय के लोग हैं उनका भी अहंकार विघलित हो जाता वे भी रो पड़ते वे भी कीर्तन करने लग जाते वे भी रज में लोटने लग जाते, तो तो जाते, जाते। महाराज लोटन भक्ति का प्रचार किया हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती महिमा तो बढ़ेगी भक्ति की महिमा बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा अब तो परंपरा मिट गई नहीं पहले लोटन भक्ति की परंपरा थी आपने महाराज जी ने कर्णान धन वाले महाराज जी ने दर्शन किया होगा अब तो परंपरा बदल गई नहीं वृंदावन की स्थिति हमने तीस साल पहले हमने स्वयं देखा है बंगाली उड़िया बंगाली प्रायः भक्त लोग आते थे वो घूरा घूरी वहां की भाषा में कहते घूरा घूरी करते थे वो कपड़ा उतार के मंदिर में डंडौत करते फिर ऐसे ऐसे कला खा के लुढ़कते पुढ़कते चले जाते किशनलाल भरतिया जी ऐसे ही करते हैं महाराज सब जब उनके मन में आएगा तो कपड़ा वपड़ा उतार के ऐसे लोटपोट होते हैं तो ये क्या है उलट पुलट करके भक्तों की चरणज हमारे शरीर में लिपट जाए ये बात अब देखते देखते वो परंपरा खत्म हो गई क्यों अब आश्रमों में तो लोग रुकते नहीं अब तो होटलों में रुकते हैं। दर्शन किए चले गए हम अपने किसी स्वार्थ से यह बात नहीं कह रहे हैं हम निवेदन कर रहे हैं चाहे अयोध्या जावें आप चाहे वृंदावन जावें अथवा प्रयाग जावें चित्रकूट जावें जहां कहीं भी जावें यदि वहां के निवासी संतों का संग उनका दर्शन स्पर्श समागम नहीं करते हैं तो तीर्थ यात्रा का भगवत धाम के दर्शन का जो फल मिलना चाहिए उस फल से आप वंचित ही रहेंगे इसलिए दास का तो ये भाव रहता है कि तीर्थ में जावें तो घूम घूम कर संतों का दर्शन ठाकुर जी तो यही है ठाकुर जी के साथ संतों का दर्शन यही जीवन का फल है तो खूब उनकी मान्यता बढ़ रही थी गढ़ागढ़ का राजा था वो गढ़ागढ़ का राजा बड़ा दुष्ट था विमुख था नास्तिक प्रकृति का था उसने अपने मन में विचार किया कि ये तो दिन दूनी, रात चौगनी प्रतिष्ठा बढ़ रही है माधवदास जी की हजारों लाखों लोग इसके अनुयाई हो गए जहां देखो वहां कीर्तन भोज भंडारा उत्सव और बस सब इकट्ठे होते हैं खूब कीर्तन करते हैं और फिर पता नहीं क्या होता सब लौटने लग जाते हैं रज में ये बड़ा एक विचित्र परंपरा चला रखी है और महाराज यह भी प्रसिद्ध थी कि कहीं ऊंचे स्थल पर भी कीर्तन हो तो माधव दास जी को जब प्रेम जगता है तो ऊंचे से भी लुढ़क के नीचे आ जाते हैं राजा ने कहा सब दम्भ पाखंड है ये लोग जो है प्रचारक लोग झूठा प्रचार करने के लिए कहीं टीला वीला पर कीर्तन करा देते होंगे जहां से ज्यादा चोट न लगे और थोड़ा देख करके लुढ़क पुड़क हो जाते होंगे और फिर लोगों में बात का बतंगड़ बना दिया जाता है तिल का ताड़ बना दिया जाता है झूठी प्रशंसा होने लग जाती होगी मैं परीक्षा करूंगा और उस गड़ागढ़ के विमुख राजा ने माधवदास जी को संत मंडली के सहित संकीर्तन के लिए बुलाया और बहुत ध्यान से सुने संकीर्तन की व्यवस्था गढ़ागढ़ के राजा ने महल के तीसरे मंजिल के ऊपर ही छत पर की यह तो आप जानते ही हैं अयोध्यावासी हैं कि महलों का निर्माण छोटा नहीं होता बड़े ऊंचे होते हैं और उसमें तीन मंजिल ऊंचा महल उसकी छत कितनी ऊंची होगी उस छत के ऊपर संकीर्तन का आयोजन किया गया यद्यपि श्री माधव दासी के अनुगत लोग राजा से आग्रह कर रहे थे कि महाराज आपको जमीन में कीर्तन करना चाहिए महल में सब लोग जाएंगे नहीं और महाराज को प्रेमावेश हो जाता कहीं ऊपर से गिर गए तो अनर्थ हो जाएगा लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी का। नहीं जहां व्यवस्था है वहीं कीर्तन करना होगा ठीक है वो होने दो कीर्तन वहां कीर्तन होने लगा इतना दुष्ट राजा था महाराज जी कि उसने तीन मंजिल ऊपर छत पर कीर्तन हो रहा है और नीचे के भाग में जहां से गिरने की संभावना जहां से लुढ़क के नीचे गिर सकता है उस स्थल पर नीचे भूमि में बड़ा कड़ा उसमें तेल खोलाने के लिए रख दिया ऐसी परीक्षा कलिकाल में किसी भक्त की नहीं हुई जो माधवदास जी की हुई उस दुष्ट का षडयंत्र ये था कि ये भावावेश में ऊपर से नीचे जाएगा और जैसे गर्म तेल की कड़ाही में गिरेगा बस वहीं राम नाम सत्य हो जाएगी और ये धंधा मिट जाएगा कथा कीर्तन वाला और कथा कीर्तन वाला धंधा आज तक न कोई मिटा पाया न मिटा सकेगा ये तो सदा रहेगा हिरण कश को नहीं मिटा पाया तो दूसरा कौन मिटाएगा महाराज ये तो सदा रहेगा ये न रहेगा तो वैष्णव जिएंगे कैसे तो महाराज जी वहां संकीर्तन होने लग गया प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं गढ़ा गढ़ पू प्रेम भूमि पूरे प्रेम भूमि लोटे जब नृत्य करें फूले शुभि अंक की लोटे जब नृ करे फूल शुभि अंक की भूपति विमुख भूख जानके परीक्षा भूपती मुख झूठ जान के परीक्षा आनतीन छात्र पैर लिख गंक आनतीन छात्र पैर लिखी गंक लीन छतों के ऊपर उबद... तीसरी छत के ऊपर नूपुर बांधी नाची सांचो दिखाए दियो नूर बांधी साची सो दिखाए तो दियो अपने चरणों में नूपुर बांध करके माधवदास जी महाराज ने नृत्य किया और नृत्य करते करते भगवान नाम संकीर्तन में जब भावावेश हुआ हंकार करने लगे एक छलांग लगाई और छलांग लगाकर तीसरे मंजिल की छत के ऊपर से गड़ाम से नीचे गिरे कहां गिरे खोलते हुए तेल के कड़ाह में गिरे हाहाकार मच गया आज तो माधवदास जी बचने वाले नहीं गिरे हू करा मध्य तंग की बड़ो त्रास भयो नृपदास विश्वास बढ़ो सब दौड़ करके उतर करके नीचे आए तो क्या देखा जैसे कोई शीतल जल में शयन कर रहा हो ऐसे वे शयन कर रहे थे उनके शरीर में छाले की तो क्या चले एक रोया भी गर्म नहीं हुआ चंदन पंख में लेटे हो ऐसा उनका हो गया श्री अंग और उनके, उनके उस प्रेमावस्थ प्रेम की मूर्छा मूर्छावस्था में जब उनके श्री अंग को बाहर निकाला गया राजा घबरा रहा था अब क्या होगा ने का चिंता मत करो फिर कीर्तन हुआ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम It all.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 समझ गया यहां झूठा नहीं है यहां सब बात सच्ची है हमारे पूज्य ब्रजमंडल के महान सिद्ध संत बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज बार बार कहते थे दास के पूज्य गुरुदेव श्री भक्तिमाली जी महाराज के संबंध में कहते थे कि आज से 40-45 वर्ष पहले पूज्य पंडित श्री गयाप्रसाद जी महाराज ने पंडित जी महाराज ने कहा था महाराज जी के संबंध में बोले बाबा श्री गणेश दास जी महाराज का दरबार सच्चा है दिखावा बिल्कुल नहीं और 45 वर्ष पूर्व पंडित जी ने कहा था बाबा श्री ठाकुरदास जी को ठाकुरदास मैं विनय भगवत प्राप्त संत मानूं हूं ये बात पंडित जी ने कही भक्तमाल ग्रंथ का प्रकाशन करके जो उपकार वैष्णव जगत का उन्होंने किया है उसके लिए सारा वैष्णव जगत उनका ऋणी है और एक विशेष बात कहें वो महाराज जी भी अयोध्या हनुमानगढ़ी की ही विभूति एक विशेष बात है पट्टी बसंतिया झुंडी जमात उसमें श्री सरपंच बाबा के शिष्य एक बार महाराज जी से कुछ लोगों ने पूछा मतलब महाराज जी आप भी नागा है कहाँ नागा वाला कुछ आपकी भाषा में और आपके स्वभाव में और आपके आचरण में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता महाराज बोले हम भी भाषा तो जानते हैं लेकिन हम समझते हैं कि वो सब बोलने से कोई लाभ नहीं है नहीं तो सीखा तो हमने भी है लेकिन वो सब शब्द हम उच्चारण नहीं कर सकते बोलो वृंदावन विहारी अद्भुत जीव है तो यह पता चल गया कि यह दरबार सच्चा है यहां झूठ का काम नहीं है यहां सच्चाई है राजा चरणों में नतमस्तक हो गया और नतमस्तक होने के बाद विमुखता तो बह गई थी माधवदासी का चेला बन गया और जब राजा भक्त हो गया तो यथा राजा तथा प्रजा संपूर्ण प्रजा भगवान की भक्त हो गई श्री प्रियादासी महाराज कहते हैं यह अद्भुत इनकी रस रीति का प्रसंग है जिन्होंने लोटन भक्ति के माध्यम से विमुख राजा को भगवत भक्त बनाया और अपने समय में संपूर्ण धरती पर इस भक्ति का प्रचार किया इनके पुत्र पौत्र भी परंपरा में इसी प्रकार के भक्त हुए यह तो है भक्तमाल की कथा पांच सात मिनट में केवल पांच मिनट में एक कुछ समय पूर्व की घटना हम पुनः सुना देते हैं जिससे विश्वास पुष्ट होगा कि हां ये बात केवल काल्पनिक कोई इतिहास नहीं है सत्य होता है हमारे महाराज जी के निकट एक संत रहते थे श्री हरिराम बाबा अच्छे प्रेमी महात्मा था उनके जीवन की एक घटना है जयपुर में भूरामल बजाज उसके यहां कीर्तन हुआ और वो छत के ऊपर हुआ कीर्तन दो मंजिल का मकान ऊपर छत पर कीर्तन हुआ बाबा का अनुष्ठान आमिर के जंगल में चल रहा है उन्हीं का चेला था बोला महाराज जी कीर्तन है आपको पधारना पड़ेगा बाबा चले गए बाबा ने कहा भाई कीर्तन में कई बार मुझे होश नहीं रह जाता मैं लुढ़क पुड़क हो जाता हूं इतने ऊपर तुमने कीर्तन रखा ठीक नहीं बोला महाराज और नीचे तो रोड है और घर में उतनी जगह नहीं है कीर्तन में लोग आएंगे तो जगह तो चाहिए जैसी ठीक है जैसी भगवत इच्छा महाराज कीर्तन हो रहा था और कीर्तन में बाबा नृत्य करने लगे महामंत्र के संकीर्तन में नृत्य करते करते एक अहुंकार की और ऊपर से कूद लेनी चाहिए ये घटना अधिक से अधिक पचास साल पुरानी घटना होगी पचास पचपन साल पुरानी घटना द गए प्रेमावेश में लोगों ने पकड़ना चाह लेकिन कोई पकड़े कहां तब तक तो ऊपर से धाम से नीचे कूद गया गुलाबी शहर है जैसे पुराने मकान सब एक जैसे बने हुए हैं नीचे पत्थर का रोड और उतने ऊपर से महाराज जी वो नीचे गिरे और मूर्छा शरीर नहीं तो महाराज टुकड़े टुकड़े हो जाता शरीर कचूमर निकल जाता लेकिन महाराज कुछ नहीं बिगड़ा और वो भगत घबड़ा गया कि एक तो गुरु हत्या और ब्रह्म लगी है अब क्या करा लोगों ने कहा नहीं कोई जिंदा की बात नहीं कीर्तन करो ठीक हो जाए कीर्तन किया महाराज खुद ठीक हो फिर उसने ने कुछ समय तक महाराज की सेवा की भगत ने सेवा की बाबा प्रसन्न हो गए बोले बच्चा मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं मुझे चोट लग गई ऐसा जान के तूने खूब गरम गरम हलवा खिलाया बोल क्या चाहिए महात्मा बड़े मस्त थे बाबा तो ठीक थे लेकिन उसने कुछ दिन तक बाबा की खूब सेवा के घर में रखे क्या चाहिए उसने कहा कि बाबा मैंने आपसे दीक्षा प्राप्त की है आप जैसे प्रेमी संत सद्गुरु से मेरी इच्छा है कि मेरा और मेरी पत्नी का भजन करते हुए शरीर छूट और नित्य साकेत की प्राप्ति हो बोले बच्चा ऐसा ही होगा महाराज जी सत्य घटना सुना रहा आपको बच्चा ऐसा ही होगा और पूज्य श्री हमारे गुरुदेव भक्तमाली श्री गणेश दास जी महाराज चित्रकूट वाले पुजारी श्री रामचंद्रदास जी महाराज और श्री हरे राम बाबा ये तीनों आमेर जंगल में अनुष्ठान कर रहे थे और उस समय किसी पर्व पर गलिता गंगा में स्नान करने के लिए आई जो वस्तुतः ईमानदारी से कहा जाए तो श्री रामानंदाचार्य पीठ वो गलिताई क्योंकि श्री जगदगुरु रामानंदाचार्य भगवान के प्रधान शिष्य श्री, श्री अनंतानंदाचार्य जी और अनंतानंदाचार्य जी के प्रधान शिष्य श्री, श्री पिहारी जी महाराज और पैहारी जी महाराज गलता में आकर के विराजे वहां तो नाथों का बोलबाला था वो गद्दी जो है वो रामानंद संप्रदाय के प्रधान पीठ के रूप में वैष्णव जगत में स्वीकृत रहा है महाराज जी की गलता में बड़ी श्रद्धा भी थी भक्तमाल का प्राकट्य भी गलता में ही हुआ महाराज जी गलता में थे तो महाराज जी सवेरे का समय था पांच बज रहे होंगे जो महाराज जी के मुख से सुनी घटना सुना रहे हैं और सब तीनों मूर्ति स्नान ध्यान करके वहां उस समय इतनी भीड़ नहीं होती थी स्नान करके गलता गंगा में अपने तिलक शुरू करके सब अपना माला फेर रहे थे तब तक क्या हुआ सुबह के पांच बजे का समय था और श्री हरे बाबा सहसा आसन से उठ के खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े और कहा कि जुगल सरकार के चरणों में हमारी भी दंडौत कह देना जाओ जाओ बच्चा तुम्हारा कल्याण हो कह के फिर बैठ गया तो महाराज जी कहते हैं, हमने पूछा बाबा क्या अनुभव हो गया भजन करते करते अरे बोले भूरा मल बजाज उसका शरीर छूटा है और वो दोनों विमान में बैठकर भगवत धाम जा रहे हैं दंडोत प्रणाम करके गए हैं तो हमने कहा है कि कह हमारी दंडौत भी सीताराम जी के चरणों में कह दे महाराज जी कहते हम आश्चर्यचकित थे तब तक उसके यहाँ से एक आदमी आ गया बोला महाराज हम पहले आपके जहाँ भजन करते आमिर वहां गए थे वहां मिले नहीं पता चला आप यहाँ आ गए हैं तो इनका शरीर शांत हो गया है आप चलिए महाराज कहते जब वहां गए तो क्या सुना के भूरामल अपनी पत्नी के सहित स्नान ध्यान करके तिलक स्वरूप धारण करके हाथ में माला झोली लेकर दोनों अपनी अपनी आसन पर बैठकर भजन कर रहे थे और भजन करते ही रह गए ऐसे ही भगवत चले गए ये प्रत्यक्ष महाराज ने देखा तो नारायण आज भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं प्रहलाद जी ध्रुव जी का। ये है प्रहलाद जी कहे सब चरित्र प्रमाण है माधवदास जी का चरित्र प्रमाण है या तो सुधनवा के लिए तेल गर्म किया गया था कड़ा में महाभारत में वर्णन मिलता है या फिर इनके लिए कलिकाल में गर्म किया गया तेल लेकिन फिर भी रोया भी जला नहीं ये है भगवान नाम की महिमा भैया ऐसी भक्ति हम लोग भी पाना चाहें तो क्या करें आज से ही लोटन भक्ति का निर्णय कर लें जहां कोई प्रेमी संत महात्मा मिले कीर्तन और खूब लोटो कपड़ा उतार के खूब लोटपोट हो तो बस वो भक्ति हम लोग गुण प्राप्त हो जाएगी सवा सात से कुछ ऊपर हो रहे हैं आज पंद्रह बीस मिनट ज्यादा हो गई कथा शरण हरी शरणम hare sharanam hare sharanam hare sharanam hare sharanam hare sharanam hare sharanam hare sharanam hare sharanam hare sharanam hare sharanam hari sharanam hari sharanam hari sharanam hari sharanam hari sharanam hari sharanam hey ho namo hari sharanam hari sharanam hari